सत्य शिव सुंदरम सुंदरम सुंदरम आ सत्यम शिव सुंदरम आ सत्यम शिव सुंदरम मैथ्स चुनो

सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओम शांति नमस्कार गुड मॉर्निंग राजस्थान गुड मॉर्निंग गुजरात जी हां आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आज के शुभ दिन की

जी हाँ नौ जनवरी दो आज का तारीख़ है और आपके दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ और 9 तारीख अपने आप में एक इतिहास समेता हुआ है और 9 तारीख़ विशेष अपने आप एक बहुत ही अच्छा दिन है और आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी मंगल

मंगल मूर्ति मौर्या गणपति बापा मौर्या मौर्या गणपति मौर्या मंगल मूर्ति गौरी लाला विघ्न विनाशक गौरी लाला

शक गौरी लाला, बिना शक गौरी सब सुख दाता गौरी लाला जग के पालक गौरी लाला

के तारे विधि सिद्ध के प्राण प्यारे तारे सिद्ध के प्राण प्यारे अंधियारे में करो जलाधी अंधियारे में करो जला मंगल मूर्ति गौरी मला

दाता ख के आप विधाता बुद्धि के के तुम दाता भागे के आप विधाता खोल मेरे मन का ताला खोल मेरे मन का ताला मंगल मूर्ति गोरी गोरी गोरी लाला गोरी लाला गोरी लाला मंगल मूर्ति गौरी लाल

पालक तो, मात पिता की पूजा की सबको यही शिक्षा देनी। मात पिता की पूजा की सबको यही शिक्षा देनी। पहली गुरु

मात तुम्हारी पहली गुरु है मात तुम्हारी पिता तुम्हारा है रखवाला

नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट जी हां नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौरी नंदन गणपति लाला का बहुत ही खूबसूरत भजन आपने सुना आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे आप इस भजन को सुनकर चलिए 9 जनवरी 2019 हज़ार आज का विशेष पंचांग क्या कहता है वो जानने की कोशिश करते हैं और

बहुत ही अच्छा आज का दिन हो आपका ऐसी शुभकामना के साथ गणेश गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जैसे कि ओम एक दंताय विदमय

वक्र तुंड दी मही तुद्धि प्रचोदया इस तरह का ये सुंदर मंत्र है जिसका उच्चारण करके आप सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं अपने आप को और आज बुधवार का दिन है तो विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है और आज के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है विक्रम संवाद दो हजार पचहत्तर उत्तरायण शरद ऋतु पौष मैना शुक्ल पक्ष है और आज तिथि तिद्वितीय है और आज के स्थिति

के बाद चतुर्थी शुरू होगा और आज के स्थिति के स्वामी पार्वती शिव जी है तथा चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी है ऐसा बताया जाता है स्वामी मां गौरी और कुबेर जी का आज का ये विशेष पूजा करना चाहिए आज के स्थिति को और इसको जय जया तिथि भी कहते हैं केवल आज के स्थिति को सभी कार्य शुभ कार्य किया जा सकता है लेकिन बुधवार को नहीं और

मां गौरी जी की दूध मिठाई अक्षत और सफ़ेद फूल से पूजा करना करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आज की स्थिति को देवताओं के कोष दे कुबेर जी की पूजा करने से जातक को विपुल धन धान्य समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है आज नक्षत्र की बात करें तो आज कनिष्ठा नक्षत्र है जो कल दो बजकर पचास मिनट तक चलेगा उसके बाद सतबीशा शुरू होगा

गनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु यानी आठ प्रकार के वसु हैं और सतबिशा नक्षत्र के देवता तोयम जी हैं योग की अगर बात करें तो आज विशेष सिद्धि योग है दस जनवरी पाँच बजकर छ छत्तीस मिनट तक चलेगा और इसके साथ ही आज पहला कारण गढ़ है जो दो बजकर अड़तीस मिनट तक चलेगा और दूसरा कारण है वाणिज्य जो दस जनवरी यानी कल चार बजकर एक मिनट तक चलेगा

और गोली काल विशेष बुधवार को बताया गया है साढ़े दस से बारह बजे तक और बुधवार को उत्तर दिशा में दिक्षुल होता है इसीलिए कार्य में सफलता के लिए घर से थोड़ा सा हरा धनिया या तेल खाकर जा सकते हैं और बारह से डेढ़ बजे तक काल है और सूर्यास्त शाम पाँच बजकर छब्बीस मिनट पर होगा और आज के इस स्थिति को विशेष कहा गया है

पड़वल का सेवन नहीं करना चाहिए तो चलिए आज के दिन विशेष यात्रा शिल्प चूड़ा कर्म अन्य प्राशन व ग्रोह प्रवेश शुभ माना गया है तो ये रहा बन आपके लिए। आप है, बन, Hello. Hello. जी नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे है आप बहुत अच्छे आप कैसे है <laughs> ये आपने

स्पेशल दिन है तो जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत सारी मुबारक और आपका जी, जी। ये साल सबसे सबसे सबसे बेहतर वाला हो बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलें और ऐसे ही आप हमारे साथ खुशियाँ बांधते हैं ये हमारी दिल से दुआ है क्या बात लक्ष्मी सिंह फो यू बर्थ डे

हैप्पी बर्थडे रमेश क्या क्या बात है, क्या बात है है बहुत बहुत बहुत <laughs> ये चंद तालियां आपके लिए आपने याद करके हमें हमेशा ये तो आपके लिए हमेशा जन्मदिन तो आपका <laughs> और जल्दी से वो तालियों के साथ वो जैसे विश मांगते हैं ना एकदम से फटाफट आप विश मांग ताकि <laughs>

और तो क्या सुबह सुबह का टाइम है वो हो जाता है वहाँ तो, तो है। पूरी भी हो जाएगी जी जी जी तो अगेन भगवान आपको बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे आपसे मंगल हो और, और

<laughs> इंग्लिश में बोल सकती हूँ हिंदी में थोड़ा सोचना पड़ता है जी जी जी जी जी आप मैं हमारे भाव समझ रहे हैं सबकी तरफ से भी आपको ऐसी आएंगी ना तो जी, जी, जी, में सब में मेरे मुझे भी याद करना बहुत यू सो और आप अपने लिए एक अच्छा सा वो लगाए ना भजन आज आपको पसंद है जो ठी, आपकी पसंद के है जो भजन आज वो बोलने जरूर जरूर जरूर

क्या? बहुत Thank बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू ओम शांति

ta

तो आपकी चाल ही बदल गई है क्यों ना हो त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है

आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फरक महसूस कीजिए त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नौ चार एक चार एक पाँच दो दो पाँच शून्य लॉग ऑन करें डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट त्रिशूल फुटवेयर डॉट इन त्रिशूल हवाई मकबल मुस्कुराती बेटिया

Gagan pe chamak rahi hain betiyan Let those little wings fly let them open up and touch the sky Patient as mother earth brave as the mountains complete form of power and devotion let them leave the confines and let them fly Come be a part of changing India by supporting the daughters of India Beti Bachao Beti Padhao issued in public interest by Ministry of Women and Child Development chamak rahi

नमस्कार आप आप, आप? <laughs> <दन्यवाद, दन्यवाद, laughs> आप आप 90.4 नई कार्यक्रम में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार अमित जी जी सिंह कैसे हैं आप बस बिल्कुल बढ़िया जन्मदिन मुबारक धन्यवाद धन्यवाद तो हमारे पहले पहले विपा दीदी ने आपको विश कर दिया

हम हाँ, नजीक तो बैठे गए हमारे साथ पार से, दीदी ने आपको कर दिया जी, जी, जी, जी। बर्थडे जी जी जी बहुत बहुत ये हजारों साल साल के दिन हो पचास हजार ऐसे मुस्कुराते रहो हमारे सभी दोस्तों को दिल बहलाते रहो बी हंसते रहो मुस्कुराते रहो जी जी जी जी भाई हमारे सभी दोस्तों को प्यार बड़ा नमस्कार

नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं आज के दिन को आपको जी जी आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस हमारे दोस्तों के आए हैं और ये मैसेज आया है सफ़र में नई किरण लाने वाले राजे रमेश जी ओम शांति गुड मॉर्निंग मैनी मैनीप्पी बर्थ डे टू यू एंड मैनीप्पी रिटर्न ऑफ द डे आर एंड टीम चलिए सुभाष भाई ने यह मैसेज किया है दो बजकर

उनचालीस मिनट पर यानी रात में उन्होंने मैसेज भेज दिया है सबसे पहले हेलो जी नमस्कार जी रशिद भाई आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़ कम आ रही है नमस्ते नमस्ते नमस्ते रशीद भाई जी आपको जी धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद

साल की उम्र हो, <laughs> चलिए रशीद भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जो बातें सुनते हैं बहुत सही है। जी जी जी सही बात है अच्छी बात है अच्छी लगती है

चलिए मैं को सुना देता हूं आपको है ना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका उसके बाद एक मैसेज आया है गुड मॉर्निंग नो टीयर्स नो फियर्स खाओ पियो और आ, आज है आपका बर्थडे सबसे पहले विश किया है बर्थडे आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आपसे शिकायत है कि जब भी हम फ़ोन करते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते हैं इसलिए हम फ़ोन नहीं कर पाते

प्पी बर्थडे और आप कर आप कृपा करके कॉल का जवाब दिया करो जब किसी का दिल ना टूटे बस वही शिकायत है अगर कोई बात है तो आगे मैसेज खत्म हो गया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने नाम नहीं भेजा अगर नाम भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है धन्यवाद शुक्रिया आपका हेलो जय सिया राम नमस्ते जय सिया कैसे हैं आप

आपको बधाई हो जन्म की कांग्रेस धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया आपको जी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप मेवाड़ अरे वाह वाह वा। <laughs> गुजर, गुजरात से बोल गुजरात से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको ढेर सारी खुशियाँ मंगल कामनाएं आज के दिन की जी हाँ

और इसके बाद कंचन भाई ने मैसेज किया है लिखते हैं ओम शांति जय अम्बे जय आपके आज आपके जन्मदिन की ढेर ढेरे शुभकामनाएँ आपने जीवन में हमेशा सदा खुश रहें और माता जी की कृपा हमेशा बनी रहे अपने परिवार और सभी मित्र सदा के लिए यूं ही बरकरार रहे आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ बोलो अम्बे माता की जय कंचन चलिए कंचन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करके

शुभकामनाएं देने के लिए थैंक यू सो मच हेलो हेलो नमस्कार रमेश भाई नमस्कार नमस्कार प्रकाश भाई कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं आपके जन्मदिन की देरे देरे <laughs> आपका मैसेज का बस नंबर आ ही रहा था कि आपका कॉल आ गया <laughs> जी और गाना याद आ रहा है जी जी जी जी, जी।

बार बार ये दिन आए बार बार ये दिल गाए गाये हजारों <laughs> भाई को हमारी उम्र लग जाए और दिए हजार साल और खुशियाँ ऐसे ही लगी रहे क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रकाश भाई थैंक यू सो मच बहुत सारी खुशियाँ आपको

बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए गाए बार बार बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए, तू हजारों साल ये मेरी हेलो नमस्कार जी जी नमस्कार <laughs> कैसे हैं आप बोल रही थी माउंट आबू से लीला बहन स्वागत है आपका नई किरण इस कार्यक्रम में

हैप्पी बर्थडे है सुन के बहुत ही खुशी हुई <laughs> जी जी जी, जी आपका बहुत ही मंगलमय जीवन रह <laughs> रहे स्वस्थ <हैं> <laughs> रहे बढ़िया रह रहे भले भले कितने भी जिये भगवान अच्छे रखे लेकिन स्वस्थ रह गए बस एकदम मस्त रहे <laughs> <laughs> क्यूँकी स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूजी है अपनी जीवन की सही बात है सही बात है

जी जी सर आज तो हुई है और जनवरी में जो लोग जन्म लेते हैं ना वो सारे ऐसे मतलब खिले खिले रहते <laughs> हमारे मोलटे तो यही है भाई मोलटे उ तो ये है की मतलब हम लोग जो पूरे रीजर में ही रहते <laughs> आप तो, के के जी, जी। जी, तो क्या है की विंटर में जो, जो लोग जन्म लेते हैं ना हमेशा खिले खिले ही रहते

एल्दी सीजन में जन्म लेते हैं इसीलिए ले ले थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेडोमटी पॉइंट फोर एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है लिखते हैं विटामिन ए किस किस में है और उसके पहले हमारे प्रकाश जी ने भी बर्थडे विश किया है मैसेज लिख के भेजा है आसमान की बुलौियों पर नाम हो आपका चांद

चांद की धरती पर मुकाम हो आपका हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में पर खुदा करे सारा जहां हो आपका हैप्पी बर्थडे रमेश भाई प्रकाश दर्ज मैसेज किया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हलो हलो हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप

आप शांति है उत्तर गुजरात है क्या बात है स्वागत है आपका नई <laughs> जी, जी, जी। थोड़ी देर में आपको सुनाता हूँ ठीक है ओके धन्यवाद नमस्कार नमस्कार

आप सुना है रेडोमा नाइन्टी पॉइंट फोर एफएम एम नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और ये मैसेज आया था विटामिन ई e किस किस में है ये उनको शायद पूछना था तो मैं उनको बताना चाहूँगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर चुकंदर सलजम सकरकंद मटर टमाटर ब्रिकली कद्दू और शाबुत अनाज हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ धनिया और गिरदार फल पीले या नारंगी रंग के फल

आम तरबूज पपीता चीकू पनीर सरसों राजमा बीन्स और इन सभी चीज़ों में उचित मात्रा में विटामिन ए मिलता है हेलो जी ओम शांति नमस्कार कैसे हैं आप अच्छे है, आप कैसे हो बहुत बढ़िया अर्जुन जी आप बताइए आप कैसे हैं हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज छुट्टी है क्या आपको <laughs> <नहीं>। <laughs>

तो कब जाएंगे स्कूल आप 10 बजे 10 बजे का स्कूल है बहुत बढ़िया और सुनाइए क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे अरे पिताजी को हेल्प करते कि नहीं मम्मी को हेल्प करते हैं कि नहीं आप हाँ तो यही बड़ी काम है ना यही तो याद रखना है <laughs> <laughs> चलिए अर्जुन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कॉल करने के लिए

जन्मदिन जैसे गा रहे नग देखो सूरज चांद सितारे बधाईयों के फूला पर बर से में गरंग ना घुम घर थे

आज बनाए बर्थडे <laughs> क्या बात <laughs> है बहुत बहुत धन्यवाद

चलिए अर्जुन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने आई गुनगुनाया हमारे लिए थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट आइए आगे बढ़ते हैं और विशेष जैसे कि हम लोग कुछ भजन सुनाते हैं तो एक भजन हम अभी आपको सुनाते हैं जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है तो चलिए इस भजन का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं और आपके मैसेज़ को पढ़ते हैं

is way of telling you something's wrong but a persistent <laughs> cough for 2 weeks or more may be a sign of something more serious it can lead to tb with others exposed to your smoke also sharing these risks every bidi cigarette brings you and those around you closer to tb and lung cancer and emphysema and heart disease issued in public interest by ministry of health and family welfare government of india

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आप लोगों का जो प्यार है उससे मैं बिल्कुल जैसे कि बरसात हो रही है <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आइए एक और मैसेज आया है लिखते हैं ओम शांति गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को और लिखा है मस्त मयूर में मेघ मुबारक जाने कोयल ने तहका

मुबारक और आपको आपके जन्मदिन की मुबारक मुबारक सुरेश जी अनावरा से चलिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और उसके लिए ताफ़िर भाई ने भी मैसेज किया जन्मदिन मुबारक आप सदा खुश रहें आप सदा तंदुरुस्त रहें ऐसी हमारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ क्या बात है ताफ़िर भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ ही एक और मैसेज आया विटामिन ए के लिए विटामिन ए के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपको बताई कहाँ से मिल सकता है कैसे मिल सकता है

और इसके साथ उसकी कुछ विशेष जो आ, विटामिन ए का जो फ़ायदे हैं वो भी शायद आपने सुना होगा प्रोग्राम में तो ज़रूर उसको ध्यान में रखिए विटामिन ए से आंखों की संभाल होती है आंखें बहुत खूबसूरत बन जाती हैं और देखने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है विटामिन ए में आवश्यक कार्बनिक तत्व होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर

नहीं कर पाता इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को काफ़ी अल्प मात्रा में होती है शरीर में इनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता है इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन में लेना काफ़ी ज़रूरी है विटामिन ये हमें काफ़ी कम मात्रा में विटामिन हमें कम मात्रा में चाहिए होता उन्हें है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिशन भी कहते हैं और हमारे शरीर को तेरह मुख्य विटामिन की ज़रूरत होती है उनमें विटामिन ए सी डी ई

के और विटामिन बी ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं और हर विटामिन का अपना एक कार्य होता है अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे इसका कुछ समस्याएं जो है पैदा हो जाती हैं लेकिन उससे

हम पूरा कर सकते हैं अगर हम उन्हें बाहरिक तौर पे यूज़ करते हैं यानी फल सब्ज़ियाँ जो भी हम खाते हैं उससे वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं इसीलिए विटामिन ई हमें जो है बहुत अच्छा सोर्स है हरी सब्जियों में गाजर शकन शकरकंद करबूजा आम और ब्रोकली कद्दू पनीर पपीता मटर

दूध, मक्खन इन सभी में मिलता है तो इन सभी का आप मात्रा में अगर सेवन और हमारे दोस्त जिन्होंने भी पूछा है विटामिन के बारे में तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाए थैंक यू हेलो हेलो नमस्कार रमेश भाई मैं सुरेश देवी रा

आज आपका जो जन्मदिन है तो आज तो खास दिन है हमारे लिए सभी रेडियो लिस्नर के लिए खास दिन है कि हमारे इतने प्यारे इतने अच्छे आरजे का जन्मदिन है तो एक अंदर की खुशी अलग से झलक रही है और वो सिर्फ दो तीन दिन पहले ही खुशी झलक रही थी चा, चा। तो मैं तो मैं मैसेज के जरिए आपको जन्मदिन मुबारक देता हूँ

एक दुआ मांगते हैं हम अपने रब से मिले <laughs> आपको खुशियां सारी सारी चाहते में मन से तो आपकी सारी पूरी ना रहे कोई खुशियों के आप नगमे सदा गुनगुनाते रहो इसी तरह जन्मदिन अपना खुशियों से मनाते रहो जन्मदिन की ठे सारी शुभकामनाए <laughs> मेरी तरफ से और सभी हमारे

इतने प्यारे आप जैसे है, उनकी तरफ से भी जन्मदिन की सारे जी, जी जी जी जी और हम बस यही दुआ मांगते हैं कि सदा के लिए बस यही हमारी दोस्ती बरकरार रहे <laughs> और ऐसे ही आध्यात्मिक के साथ हम जुड़े रहे जब से हम आपसे जुड़े हैं तब से हमारे एक अंदर में आध्यात्मिक

आ, आई है तो हम ज्यादा शुक्रिया आदा इसलिए आपको कर रहे हैं दिल से आपको ये बधाइया दे रहे हैं कि एक हम आध्यात्मिक इंसान बनते जा रहे वो आप और रेडियो मधुवन के वजह से तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ आप और रेडियो मधुवन का और ऐसे ही हमारा सदा साथ रहे ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या बात है क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और आपके पूरे परिवार को

थैंक यू सो मच जी जी जी

नमस्कार आप सुंदर रेडियो मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आज प्रवासी भारतीय दिवस भी है जो खास 9 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है और ये 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मना जिसको जो है मान्यता मिली 9 जनवरी 1915 को क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और

शासक के तहत ये विशेष रूप से लोगों के लिए और भारत के सफल आजाद संघर्ष के लिए प्रेरणा बने हेलो सुत सुप्रभात नमस्कार मोहनलाल जी कैसे आप और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी जी धन्यवाद शुक्रिया तो आपको जो है आपका जो, जो है जीवन सुख में <laughs> और जो है में करते सुनाई दे

और, और दूसरी खुशी की बात बताता हूँ जी जी जी फिर आपको मेरे घर मेरे दुकिया के न्यू बेबी हुआ है ओ, क्या बात है <laughs> तो आपके और उसके दोनों की एक ही मतलब जन्मदिन हो गया तो हमेशा याद रहेगा क्या बात है क्या तो बात, क्या बात है जी जी जी सभी तो मेरे सुनने वाले श्रोता बिंदुओं को आज के दिन की जो है

बहुत बहुत शुभकामनाएं जी जी जी जी और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आनंद करें और मैं खड़े देगी हूँ मुझे बनने जी जी, जी, जी।, जी, जी।, जी मधुर आवाज को और अपने <laughs> अच्छे विचारों को प्रवाहित करते रहे ऐसी शुभकामना और शुभकामना के साथ मोहनलाल कुमार

चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप मोरू की कुछ मैं भी तो महा चिल

कार आप सुन है का रहे हैं हेलो नमस्कार जी नमस्कार जी जी स्वागत है कहाँ से बोल रहे हैं आप जी बोलो आ बोलिए बोलिए कैसे हैं आप बात लो अपना लो जी है आपके <laughs> <laughs>

आप सुनाए हैं रेडी मधुबन नाइन्टी पॉइंट नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं प्रवासी दिवस के बारे में बात कर रहा था और ये एक ऐसा दिन है जब

महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे और फिर ये विशेष रूप से भारत के सफल आज़ाद संघर्ष के लिए प्रेरणा बने और ये दिन हर साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम घोषित किया गया है और इसमें ये कार्यक्रम होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रिडमॉर वन नाइन्टी पर जी हाँ ये खूबसूरत भजन

आपके लिए खास सुनते रहो मुस्कराते रहो

कृपा तेरी कु पूनम की हो जाए राोधी अमावस अमेर पूनम की हो जाए राोधी अमावस अमेरी ज्योधी अमावस अमेरी युग युग से प्याची मरु

मन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे सूरज की गर्मी से चलते हुए धन को मिल जाए डरूवर की छाया

नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ खूबसूरत भजन आप सुन रहे थे जैसे सूरज की गर्मी आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइन्टी पॉइंट फोर आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे दोस्तों के और इस बीच हमारे दोस्त हमें कॉल कर रहे हैं हलो सर नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओम, ओम शांति

जी जी स्वागत है आपका कैसे जी जी हैं आप? पहले तो बस हम हमारे रमेश भाई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत देते हैं हैं जी जी जी और जी. कहते कि बस ऐसे हर दम मुस्कुराते रहो और हमको भी मुस्कुराना सिखा दो मुस्कुरा जी बिल्कुल सर सही आप मुस्कुराएगा तो सामने वाला मुस्कुराएगा वरना तो कहते सही आज कल मुस्कुराना लोग कम भूल गए है लेकिन जो आप मध्यम ने तो सबको मुस्कुराना सिखा दिया है तो

हमारी तरफ से जन्मदिन की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हम तो कहते है बस आप जियो हजारों साल क्योंकि सभी दोस्त यही कहते है और मैं भी यही कहता हूं कि आप जियो हजारों साल और हर दम आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे स्वास्थ्य तो अच्छा रहे और हर दम हमारे सामने आप आ जाइए हर रोज तो और आज एक गीतकार महेंद्र कपूर का भी जन्मदिन है जितने बहुत अच्छा गाना है एक

तो एक तो गाना हमारी तरफ से जन्मदिन का भी चला देना सर जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा कहीं कभी टूटेगा जिंदगी में जिंदगी की ना टूटे लड़ी कर करी करी। तो यही बात सर कि हम हर दम साथ रहते हैं और साथ है। पूरे दिन साथ में बिताते हैं और सुबह का जो टाइम है आपका तो हमारे लिए जीवन में सुबह की पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है तो इसी तरह से आप को सबको अच्छी तरह से रखिए

सबको मुस्कुराना सिखा दीजिए सबको मुस्कुराए और <laughs> में रहे ऐसी बाबा विवाह दीदी का भी फोन आ गया से तो <laughs> हमने सोचा चलो भाई तो दूर दराज बेटी है हमारे बहन जी वो भी एक अच्छी बात बताई सुबह सुबह में अच्छी और बस सभी मित्र अच्छी बात कर रहे है और हम तो कहते हैं बस

जिंदगी में हर दम मुस्कुरा सीख लो नमस्कार नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना शब्दों से प्यार जताने के लिए शुक्रिया तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुमारा हमारा। जनम जनम

जीवन में लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ

घूमे धरती सूरज सूरज चांद चांद सितारे सितारे तब से घूमे धरती मेरी निगाहें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट हमारे साथ दो दोस्त जुड़े हुए हैं कंचन भाई और भरत भाई हेलो हाँ जी

हाँ, जी बरत भाई बोलिए गुड मॉर्निंग ओम ओम शांति शांति हैप्पी थैंक थैंक यू यू so <laughs> सो मच जी जी जी जी, जी, जी. शुक्रिया आपका अरे बहुत खुद आ जाते पे बढ़िया <laughs> तो <laughs> <आ. laughs>

चलिए आपने दिल से कहा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सदा स्वस्थ रहें मस्त रहें रहे। हाँ जी हाँ जी सर कंचन भाई कंचन बोल भाई बोलिए सुबह में भरत भाई को कॉल किया था मैंने सुबह में और बात की थी का जन्मदिन है तो बात बात करो तो उन्होंने बोला की मेरे पास मोबाइल का

हाँ और देड़ो देड़ो आपको ढेरोनाएं सर और यो ही यो ही रेडियो पे आते रहे और बातें करते रहे बातें सुनाते रहे और हमारी उम्रों भी आपको भगवान तो से हम प्रार्थना करते हैं जी जी जी शुभकामनाएं सर और, देड़ो देड़ो और हमारे तो आपके परिवार सब ये रहे

<laughs> तो <चीज़ा बादेगी। laughs> जी धन्यवाद शुक्रिया आपका भरत भाई आपको और कंचन भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू सो मच

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ नए गिन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आप इतने ध्यान से और अटेंशन से रेडियो मधुबन को सुनते हैं और अपना प्यार लुटाते हैं रेडियो मधुबन पर हमें खुशी हुई आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कुछ मैसेजेस आए हैं उन मैसेजन को पढ़ लेते हैं पहले

जीवन के सफ़र में नई किरण लाने वाले सभी को खुशी हंसी की मुस्कान बांटने वाले आर रमेश जी ओम शांति गुड मॉर्निंग मैनी मैनीप्पी हैप्पी रिटर्न्स बर्थडे टू यू एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ़ द डे आपको एंड रेडियो मधुबन एंड सभी दोस्तों को आपका अपना सुभाष भाई का नमस्कार थैंक यू माउंट आबू से चलिए सुभाष भाई बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी दुआएँ आपको थैंक यू याद करने के लिए हलो

फिरज़ भाई से फिरज़ भाई स्वागत स्वागत है स्वागत है <laughs> जी जी जी जी, जी और आपको बस बस आप, आपकी उम्र दराज दरअस और हमारे रेडियो मधुबन सब सुनने वालों की ओर से भी आ, आपको ये ये बधाई आई होगी हमारी ओर से भी और हमारे पूरे परिवार की ओर से

है आपको जी जी शुक्रिया आपको बहुत सारी खुशियाँ जी चलिए फिरोज भाई याद करने के लिए धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे दोस्तों के वो पढ़ लेते हैं मैं प्रणाम रमेश जी ओम शांति आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आर्यन परमात्मा आपको दीर्घायु आयु दे अच्छा स्वास्थ्य दे

यही प्रार्थना क्या बात है आर्यन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और इसके साथ ही एक और मैसेज प्रभात नमस्ते और गुड मॉर्निंग विशेषकर आपको जो कि आपका जन्मदिन है अपना आ, मालिक ईश्वर परम पिता परमेश्वर आपको गुप्त खुशियां दे और आपको और हमको आप इसी तरह रोज़ सुबह

बातचीत करते रहें आपके जन्मदिन पर ये गाना सुना दो ये दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे शोले पिक्चर का प्रवीण इलेक्ट्रिशियन पिंडवाड़ा से चलिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने याद किया हमें और खुशी होती है जब भी आप इस तरह की भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और आपके विचार भी बहुत ही अच्छे आप सोच समझ

लिख के भेजते हैं जो मोटिवेशन मिलता है और खुशी होती है प्रवीण जी थैंक यू सो मच और इसके साथ और एक मैसेज आया लिखते हैं प्रणाम रमेश जी ओम शांति आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ मनोज दोषी वड़ाली गुजरात से मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए थैंक यू सो मच और इसके साथ प्रकाश दर्जी जी फिर से लिख के भेजा है गुड मॉर्निंग रमेश भाई मारा भाई नो गुजरात गीत सुन, सुनाइए

आ, गायक विजय सुवाडा <laughs> चलिए मैं कोशिश करता हूँ मुझे उनका पता नहीं है फिर भी मिल जाते ही मैं लगा देता हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम

को आते हैं दो नजर हम अगर देखो दो नहीं या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है

जीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी ये दोस्ती थी हम नहीं

जगत मो हम एक का जगत मो

ये तो

कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस विशेष कार्यक्रम में एक और मैसेज आया है थोड़ी देर में मैं मैसेज पढ़ूंगा एक और दोस्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्ते राशिद भाई कैसे हैं आप वो गाना मैंने बोला था हाँ

के लोगों आपने चलो। दो दिन से <laughs> मैं कर रहा चलिए मैं कोशिश करता हूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी आप सुना हैं रिडमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ भाई ने फिर से याद कराया है ए मेरे वतन के लोगों। <laughs> तो कोशिश करता हूँ मैं सुनाने का और इसके साथ में एक और मैसेज आया है आ, विक्रम ठाकुर चाना सुनाओ रमेश भाई चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका

रमेश भाई वड़ाली गुजरात से वर्षा दोषी का नमस्कार आपको हैप्पी बर्थडे वर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद याद करने के लिए थैंक यू सो मच बहुत सारी खुशियां आपको मिले जी इसके साथ एक और मैसेज आया लिखते हैं ओम शांति हैप्पी बर्थडे रमेश भाई रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से

किसी का चारित्र बदल जाए और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए रमेश भाई कलम तालुका जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र से हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभा सुप्रभा नमस्ते सुरेश भाई कैसे हैं आप बस आज तो आपका दिन है अरे दिन सभी का है नहीं नहीं आज तो खाली रमेश है। अच्छा अरे रे, रे.

क्योंकि नौ जनवरी है ना नौ जनवरी को रमेश का दिन होता है अच्छा रोज सूरज पूर्व से उगता आज पश्चिम से है। अच्छा <laughs> <laughs> बस और आपके जन्मदिन पे दो लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा जी जी चैरी <laughs> का

करेगी दुनिया तेरा मेरा पाना मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगाके के बिछा दिया पलट पे मुझे खाप चे उठा के यार फिर यारी को

मैंने तो खुदा माना क्या हुआ क्या हुआ? याद करेगी दुनिया मेरा ना थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत thank, बहुत थैंक यू आप तो जब तक सब सब तो जी, जी, जी जी शुक्रिया

ज़िंदगी सवारी मुझको गले बैठा दिया पे मुझे से मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के, के याद तेरी यारी

The world.

तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और खुशी हो रही है

फिरोज भाई ने फिर से याद किया था, फिर भाई ने फिर से याद किया विभा जी ने भी फिर से याद करके एक प्यारा सा मैसेज भेजा है दोबारा उन्होंने मैसेज किया थैंक यू सो मच फिर से एक बार आप सभी को बार बार याद कर रहे हैं मुझे तो आ, मुझे अपने आप पे <laughs> आ, शब्द नहीं मिल रहा कि कैसे आपके शुक्रिया अदा करूँ हलो

Hey, to... to... <laughs> आज बहुत खुश रहे तो बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया हर्षिता जी याद करने के लिए

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आप सभी की दुआएं मिल रही हैं

तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ रशीद भाई ने काफ़ी जो है कल से इस गीत की तरफ उन्होंने आकर्षित किया है हमें तो एक बार देशभक्ति का ये खूबसूरत गीत भी सुन लेते हैं आप सुना है रेड मधु वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो

कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे देश देशभक्ति का जब भी इस गीत को सुनते हैं हमारे रंगठे खड़े हो जाते हैं और देशभक्ति के जज्बा हमारे खून में दौड़ने लगता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की विशेष बातें जैसे कि आज का दिन अपने आप में ख़ास है और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें दर्ज हैं वो जानने की कोशिश करते हैं नौ जनवरी

1431 में फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई थी सत्रह में आज के दिन फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की सत्रह में आज के दिन फिलिप एल स्टेले ने पहले मॉडर्न सर्कल सर्कस का प्रदर्शन किया था 1799 में आज के दिन तुर्की और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अठारह में आज के दिन सर अफीम देवी ने

खानदान कर्मियों के लिए पहले डैवी लैम्प का परीक्षण किया था उन्नीस में आज के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में आज के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अब मुंबई पहुंचे थे 1918 में आज के दिन बालू घाटी के युद्ध में रेड इंडियन और अमेरिकन सैनिकों के बीच अंतिम युद्ध बैटल ऑफ बियर वैली का आगाज़ हुआ था

उन्नीस में आज के दिन जुआन डी ला ने पहली ऑटो गायरियो फाइलेट का निर्माण किया गया था 1941 में आज के दिन यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुल बुकारस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या हुई थी 1970 में आज के दिन सिंगापुर में संविधान अपनाया गया उन्नीस में आज के दिन पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अटलान्टा पहुँचा था उन्नीस

इक्यानबे में आज के दिन अमेरिकी और इराकी प्रतिनिधियों की ओमन पर इराकी कब्जे से संबंधित शांति बैठक मुलाकात हुई थी 2001 में आजी के दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने की संबंधी विधायक मंजूर हुई 2009 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेबी जान फाउंडेशन पुरस्कार के लिए चुना गया दो में लियोना मैसी ने लगातार दूसरे वर्ष फीपा का

बोलन डी ओवर पुरस्कार जीता तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन इतिहास के पन्नों से पलटकर आपको सुनाया है आप सुनाए हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट जी हाँ सुनते रहो मुस्कराते रहो

गणपति ने मनाओ साड़ा जग माता पार्वती पिता है घोड़ा शंकर हो जग माता पार्वती पिता है घोड़ा शंकर हो

बाबा चार बुजाधारी हो हर माथे ऊपर तिलक थे एक दंत धारी हो हर माथे ऊपर तिलक थे एक दंतधारी हो

सुंदर एडिमोथ बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ बहुत ही खूबसूरत भजन आपने सुना आशा करता हूँ आपके पैर थे रख रहे होंगे और दिल में गणपति बप्पा की याद बनी रहे ऐसी शुभकामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और कंचन बाई ने फिर से एक बार मैसेज किया है लिखते हैं बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हज़ारों साल यही मेरी आर हैप्पी बर्थडे टू तो यू जियो हज़ारों साल हमारी उम्र भी लग जाए अरे आर जे रमेश कंचन भाई हलो

हेलो जी नमस्कार मदन लाल जी मदनलाल जी जल्दी आ गए स्वागत है आपका मगर आपका स्वागत तो हम पहले से ही कर चुके हैं स्वागत करें जी जी जी और <laughs> आपका स्वागत तो पहले ही हमारे बस इसी ने कर दिया समंदर पार करके है कमाल ऐसी आत्मा को मदन लाल भारत से शुभकामना <laughs> जी जी जी और

बड़े अच्छे अपने अपने दोस्त सुना रहे हैं क्या बात इनके लिए सभी के लिए और आपके जन्म के लिए ये एक गाना सुनाएंगे जरूर हाँ सुनाइए सुनाते पिक्चर का नाम तो आप समझ जाएंगे <laughs> दिए जलते हैं धूल खिलते हैं मगर बड़ी मुश्किलों से दुनिया में

दो मिलते हैं, जब किसी का यार दूरा होता है मत पूछो यारो दिल का होता जलते है, है, है। मगर बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते

क्या बात है क्या बात है धन्यवाद शुक्रिया आपका दोस्त के लिए हिम्मत से बहुत का जी शुक्रिया शुक्रिया ओम शांति

जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है

यादों के जैसे तीर चलते हैं दिए जलते हैं फूल

दिन खो जाती है सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है उम्र भर

चलते हैं जलते हैं भूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दो खिलते हैं जलते हैं। <laughs>

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ चलिए मदन जी बहुत ही खूबसूरत गीत याद कर रहा है आइए आगे बढ़ते हैं और हर्षिता जी ने भी मैसेज करके आप सभी दोस्तों को और ख़ास अभी बर्थ डे लिखा है हाँ हम सब के दिलों में रहें और स्वस्थ रहें मुस्कुराते रहें आप सदा यूँ ही चमकते रहे गुलाब की तरह खिलते रहे आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की मुबारक आप पूरा दिन

जन्म जन्मों जन्मों तक यू ही खुश रहें ऐसी हमारी दुआ क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका मैसेज के लिए और ताफ़िर भाई ने फिर से याद करके मैसेज किया है आप सभी दोस्तों को भी और मुझे बर्थडे विश किया है हेलो हेलो जी नमस्कार नमस्कार <laughs> अरे क्या बात है बहुत <laughs>

आपको हमारी ओर से भी बहुत बहुत मुबारक यू मेरे भाई <laughs> आ, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन <laughs> तेरे बल्ले में जमाने की कोई चीज ना लो ऐसे भाई हो तो हौसला पाओ ठीक खाने वाले <laughs> <laughs> खुशियों का भंडार देने वाले आप धन्यवाद शुक्रिया आपका बजाओ मेरे भैया <laughs>

<laughs> तो मैं नहीं सकती। मैं तो <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज

तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा

से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही से हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा

जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा

के तेरी तुझे मैं चलना सिख कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन

रे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा

नमस्कार आप सुन रहे में खूबसूरत गीत आपने सुना ताफिर भाई ने ये गीत याद कराया था तो धन्यवाद शुक्रिया आपको और श्यामा जी ने भी इस गीत को याद करा है और आइए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो हलो Hello? जी नमस्कार शुक्रिया आपका आ,

हाँ गिरजा बहन बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो सुन रहे हैं और अच्छा लगा आपने फोन किया बहुत मैं मैं फोन कर कर <laughs> कर रहे हैं आपको भी भी तो मैंने <laughs> <laughs> अच्छा और है ना नहीं

मेरा के मेरा <laughs> जी जी। के लिए एक छोटी जाना नहीं नहीं बुलाना यार आप बहुत-बहुत शुक्रिया और दूसरी बात है आपको हमारी उम्र भी लगे और करते, <laughs> करते हो अच्छे रहो तंदुरुस्त रहो है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका ओके <laughs> okay. okay.

आप सुना है एफएम चलिए गिरजा भी याद किया हैदने की कोई चीज हेलो

नमस्ते नमस्ते नमस्ते कैसे हैं डी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं और बस में यही कहना के आज का, आज का तो पूरा परिवार आपसे मिल चुका है माँ का प्यार अभी मिला जी से बहन का प्यार जी, कंचन जी, जी. भाई और मोहन भाई जैसे चाचा साथ जैसा प्यार मिला और हम जैसे दोस्त जी, भाई जी, का जी. प्यार मिला मतलब सभी एक परिवार होता है

जी जी का आशीर्वाद प्यार मिला बहुत हमें खुशी हुई और आपको भी बहुत खुशी हुई होगी <laughs> जी जी जी जी बहुत खुशी हुई हमें भी <laughs> थैंक यू सो मच फिर से याद करने के लिए आप सुना तो है जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप

बिल्कुल बढ़िया भैया जी जी जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हो मैं कब से रेडियो सुन रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अब लास्ट में कॉल कर ही देती हूँ मुझसे रवा नहीं गया सब विश करने लगे तो मैंने कहा भैया का भैया को मैं भी विश करती हूँ मेरा भी फर्ज बनता है हम भी एक परिवार है हमारे छोटे भाई है या बड़े भैया हो जो भी हो लेकिन हमारे भाई हो जी जी नीरु बोल रहे हैं

नहीं नहीं सर मैं हा, हा, हा। आपने माउंट आबू से फोन किया था बहुत ही अच्छा लगा आप हमेशा खुश रहो निरोगी रहो <laughs> निरोगी खाया रहे ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें और उनका हाथ हमेशा आपके सर पर रहे यही दुआ है भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थैंक यू सो मच जी

थी थी थी थी, आ, ओम भैया कितना भैया

नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार हमारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार आज तो तुम्हारा बर्थडे जी शुक्रिया आपका याद करने के लिए हमारा का शुक्रिया लेकिन आप आवाज मेरी पहचान हो कौन बोल रहा हो तुम्हारा भाई कौन है वो <laughs> <laughs>

अब ये तो कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारी आवाजें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं <laughs> तो बहुत घूमती है लेकिन सबकी पहचान जाते हमारे को भी पहचानता है नहीं <laughs> शिवकरन जी बोल रहे हैं नहीं नहीं हाँ अब कैसे याद करूं मैं ठीक है मैं बता देता जी बताइए

अबू ठाकुर बोल रहा रमेश भाई क्या बात है क्या बात है अबू ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका <laughs> जी जी जी और कैसे हैं आप है। ठीक हैं हाँ तो एक विक्रम ठाकुर का गाना सुना जो आपका <laughs> है तो <laughs> विक्रम ठाकुर जी को ढूंढते हैं उनका गाना ढूंढ के मैं सुनाता हूँ ठीक है धन्यवाद

आप सुना हैं रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट चलिए काफ़ी लोगों की भावनाएं रहती हैं कि हमारे गीत सुनाए हमारा गीत सुनाए लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूं लेकिन कहीं कुछ छूक हो जाती है या भूल जाता हूं या मिल नहीं पाता वो गाना तो नहीं सुना पाता हूं

और गाने जो है शाम को 9 से 10 जो है फरमाईशी प्रोग्राम रहता है उसमें आप मैसेज करके रखेंगे तो उस समय ज़रूर सुनाते ही हैं लेकिन फिर भी यहाँ मैं भक्ति गीत या देश भक्ति गीत आप बताते हैं तो मैं सुना देता हूँ बाकी शाम का प्रोग्राम है जहाँ पर आप गाने सुन सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और इसी के साथ मैं अभी हमारे सभी दोस्तों को बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी दुआएँ हलो

रमेश भाईर थैंक यू ब्रदर थैंक यू शुक्रिया आपको जन्मदिन <जरंदी> की मुबारक <laughs> जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए थैंक यू सो मच आपको अरे आपको आप वो तो लोगो को अच्छा विचार देते हैं <laughs> तो बहुत भगवान जैसा काम करते हैं <laughs>

<laughs> नहीं नहीं भगवान का तो हम एक नहीं कर जी करते तो हैं आप <laughs> हाँ। और आपका परिवार को नया दिन से जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मंगल कामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को थैंक यू सो मच आप सुना है रिडमो बन नाइन्टी पॉइंट चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जो चीज़ें हमारे जीवन में कई बार हम लोग ऐसे खुशी के पल में

भाविभोर हो जाते हैं और दिल से जब चीज़ें निकलती हैं तो वो दिल तक पहुंचती हैं तो आप सभी को दिल से नमन बहुत सारी दुआएं और कहते हैं कि आज तेरे लिए वक्त का इशारा है देखता ये जहां सारा है फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है आप सुना है रिजुमत बंद नाइन्टी पॉइंट

आइए आज के दिन जन्मे उन खास लोगों को भी याद कर लेते हैं मेरे साथ अठारह में आज ही के दिन वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ जो ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार रहे

1922 में आज के दिन हर गोविंद खुराना का जन्म हुआ जो भारतीय शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबल पुरस्कार से सम्मानित हैं 1927 में आज के दिन सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ जो बहुत ही पॉपुलर पर्यावरण विद्ध और चिपको आंदोलन के मुख्य नेता रहे उन्नीस में आज के दिन महेंद्र कपूर जी का जन्म हुआ जो हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर गायक हैं

1974 में आज के दिन फरहान अख्तर का जन्म हुआ जो भारतीय बॉलीवुड निर्देशक अभिनेता और फिल्म निर्माता और गायक हैं उन्नीस सौ में आज के दिन शरद मल्होत्रा का जन्म हुआ जो भारतीय टेलीविज़न अभिनेता है तो चलिए उन सभी के लिए हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो मधुबन करता है सबको हैप्पी बर्थ